देवी भागवत पांचवा स्कंध देवताओं की शुम्भ ने कहा मूर्खों तुम्हारे शरीर छिद गए हैं अतः तुम लोग भले ही उस स्त्री का सम्मान करो तुम्हें जीने की विशेष इच्छा है इसलिए तुम तुरंत युद्धभूमि से भाग कर पाताल में जा सकते हो विजय के संबंध में मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि सारा जगत प्रारब्ध के शासन सूत्र में बढ़ा है हमारी ही भांति ब्रह्मा आदि देवता भी दैव के अधीन है मूर्खों फिर मेरे लिए ही क्या चिंता है जो होनी है वह तो टल नहीं सकती जैसी भवितव्यता होती है उसी प्रकार का उद्यम भी आरंभ हो जाता है सर्वथा जो विचार करके ज्ञानी जन कभी शोक नहीं करते तथा निश्चिंत रहते हैं मृत्यु के भय से अपने धर्म का परित्याग करना वे अनुचित समझते हैं समय आने पर प्रारब्ध की प्रेरणा से सुख दुख जीवन और मरण ये सभी घटनाएं सर्वथा मनुष्य के सामने आया करती हैं इंद्र प्रभृति सभी देवता आयु समाप्त हो जाने पर मृत्यु की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते उसी प्रकार मेरे ऊपर भी काल का शासन अमित है संहार होगा अथवा विजय इसकी मुझे कुछ भी परवाह नहीं मुझे तो अपने धर्म का पालन करना है अतः युद्ध के लिए इस अबला के ललकारने पर मैं भागकर सैकड़ों वर्ष जीने की आशा क्यों करूं? अब मैं अवश्य युद्ध करूंगा, जो होनी है तो हुआ करे जीत अथवा हार जो भी परिस्थिति सामने आएगी मुझे स्वीकार है उद्यम के समर्थक विद्वान कहते हैं कि दैव बिल्कुल व्यर्थ है भाषण करने की योग्यता रखने वाले उन विद्वानों की बात युक्त युक्त भी है बिना उद्यम के मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता प्रारब्ध को बलवान बतलाना मूर्खों का काम है न कि पंडितों का अदृष्ट की सत्ता है इसमें क्या प्रमाण हो सकता है क्योंकि जो स्वयं अदृष्ट है उसका दिखाई पड़ना असंभव है आटा पीसने वाली औरत चक्की के पास बैठ जाए और उद्यम न करे तो किसी प्रकार भी आटा तैयार नहीं हो सकता यह सर्वदा देखा जाता है कि उद्यम करने पर ही सफलता मिलती है कभी यदि कार्य नहीं सिद्ध होता तो इसमें उद्यम की कमी ही प्रधान कारण है देश काल अपना बल और शत्रु का बल इस विषय में खूब सोच समझकर काम करने पर सिद्धि प्राप्त होती है व्यास जी कहते हैं यो निश्चिंत विचार करके दानवेश्वर शुभ राक्षस प्रवर रक्त बीज को युद्धभूमि में जाने की आज्ञा दी रक्तबीज के साथ बहुत से सैनिक थे कहा, रक्तबीज तुम में में जाओ। महाभाग तुम्हें पूरी शक्ति लगाकर युद्ध तत्पर हो जाना चाहिए। रक्तबीज बोला महाराज आपको कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए मैं उस स्त्री को मारकर आपके अधीन कर दूंगा अब आप मेरी युद्ध चातुरी देखे देवताओं की प्रेम भाजन यह एक छोटी सी लड़की कौन बड़ी वस्तु है मेरे द्वारा बलपूर्वक युद्ध में परास्त होने के पश्चात यह आपकी दासी होकर रहेगी